ंगाई कालचुश्रोत्र बनोबलंद्रिया शर्व ब्रह्मोपनिष्मा साउद्य परिषद चतुर्थाध्याय अष्टम खंड के तृतीय मंत्र का कुछ विचार हुआ था जिसमें सत्यका जावाल को आत्मज्ञान की ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति माने काव्य ब्रह्म की प्राप्ति चार व्यक्तियों ने चार तरह का उपदेश किया एक एक बार उपदेश किया सबसे पहले वायु ने वृषम के रूप में वायु ने बताया कि दिशाओं का चार कला पूर्व पूर्व दिशा पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा उत्तर दिशा ऐसा चार कला बताई और वो जो चार कला वाला जो पाद होगा वो पाद ब्रह्म का क्या नाम होगा प्रकाशवान ऐसा नाम बताया उस उस पाद वाले ब्रह्म पाद विशिष्ट ब्रह्म का दूसरे में ये अग्नि ने बताया चार पादों की चर्चा की तो उन्होंने पृथ्वी कला अंतरिक्ष कला देव कला समुद्र कला उस कला वाले ने तो पाद ब्रह्म होगा अनंतवान नाम बताया उस ब्रह्म का उत्पाद विशिष्ट ब्रह्म का तृतीय हंस ने बताया कि कला, आज्या। आज्या। आज्या कला, चंद्र कला, विद्युत कला कैसे बताया उसका होगा ज्योतिषमान उस का विशिष्ट का नाम होगा चतुर्थ मधु पक्षी बने प्राण जल का संबंध होने से मजबूत करते प्राण किया प्राण ने उपदेश दिया तो प्राण कला चक्षु कला श्रोत्र कला मन कला इसका नाम होगा आयतनबान इस बात का ये बताया ये चार कला वाला ब्रह्म की चर्चा हो गई अब इसका फल बताते हैं ये चतुर्थ पाद वाले का फल बताना है मंत्र है सायातमे विद्वांशत पादं ब्रह्म आयतनवानी उपस्ते आयतनवान्न लोके आयतनवोह लोकांज ब्रह्मा ब्रह्मा आयतनवानि आयतनवानि एक विद्वांतल लोके भवति आयतन लोकाज विद्वाष्कल पाद ब्रह्म आयतनवान उपास्तेतमे इस ब्रह्म का चार पाद विशिष्टाण चक्षु कला चक्षुला सुरत्र कला मन कला वहां है और आयतनवान्ना जिस ब्रह्म का एक ब्रह्म एवं इस प्रकार चार कला विशिष्ट ब्रह्म का जो उपासना करता है विद्वान चतुर्कम पाद ब्रह्म आयतन वन पास से चार कला वाला प्रम्... पाद है ब्रह्म का तो उस ब्रह्म के आयतनवान ऐसा कोई का आधान करके उपासना करता है तो वो भी इस श्लोक में लौकिक फल क्या कि होगा सबको आश्रय देने वाला होगा उसके पास बहुत जमी जायजाद होगी लौकिक फल दृष्ट फल आयतनवान अस्मिन लुके बहुत इस श्लोक में आयतन वाला होगा माने आश्रय दाता होगा और परलोक में शरीरपात के पश्चात आयतन माने खाली खाली भूमि मिल जाएगी आयतन वाला मिलेगा आश्रय दाता वहां भी होगा आश्रय वाला लोग प्राप्त करेगा दिल्ली बम्बई जैसा नहीं संकीर्ण जगह नहीं खुली जगह मिलेगी उसको यादम विद्वान चतुष्क पादम भ्रमण आयतन वाल उपास ने कहा जो जो कोई भी हो इस प्रकार चार कला वाला जो पाद है आ, ऐसे पाद वाला जो ब्रह्म है उसके आय ऐसे गुण विशिष्ट कर उपासना करता है ये दो फल इसका है माने यहां पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं उस, उस उपासना ब्रह्मलोक की प्राप्ति अगली उपासना आने वाली है कुकोशल विद्या है वहां कार्य ब्रह्म समुचित कारण और उनकी उपासना बताएंग यहां तो लौकिक फल ही बता दिया और पारलौकिक फल यही तत्वलोक की, तो की प्राप्ति बताया ब्रह्मलोक की प्राप्ति है उपासना तो में नहीं है ये सिंध होता है ठीक कहते हैं द्विविधम विद्या फलम ये ज्ञान उपासना का फल दो प्रकार बताते हैं लौकिक फल और अलौकिक फल दृष्ट दृष्टफल अदृष्ट फल तो प्रत्येक में यही चल रहा है ये चारों में यही चला दृष्ट और अदृष्ट दो बता है। है। फल बता रहे हैं कहा द्विविधम विद्या फलम अभिध विद्यालम द्विविधम इस विद्या बने उपासना इस उपासना का दो प्रकार का फल क्या प्रसन्न करते स्वती करते भाष्यकार कहते हैं तम पादम का उस पाद को जिसमें प्राण कला चक्षु कला कला मन कला वाला पाप है आयतनवान गुण विशेष करके तम पादम तथा उपासना उसी प्रकार उपासना करेगा तो। या जो कोई उपासना करे समा आयतनवान माना आश्रयवान अश्विनों के बताया आयतनवान माना आश्रयवान आश्रयदाता होगा कोई भी आए उसको गुना नहीं करेगा आश्रय होगा इस्लोक उसी प्रकार परलोक में भी ऐसे होगा तथा आयतन बताएगा आयतन वाले ही लोग का प्राप्त करेगा आश्रय वाला मैंने सावकाश लोग जिसमें अवकाश हो हाली हो ऐसे लोग को प्राप्त करेगा या एतम एवं इत्यादि पूर्व पहले जैसा ही है एतम विद्वान सब पालन ब्रह्म उपासना उसी प्रकार है बता दिया आयतन गुणाक्रांतत्व तथैव का अर्थ भाष्य ने तथे बोला है तो तथा क्या है कहते हैं की यही है आयतन वत्त तो गुणाक्रांतत्व नहीं वे अर्थ है आयतन वाव जो आयतन वत्त जो गुण है उसको तो विशिष्ट करके जो तो उपासना करे ऐसा होगा एक आगे मंत्र है आचार्यो आचार्यो इति इति वाद प्रतिशु्राव प्राप आचार्यकुल हाँ प्रसिद्ध है आचार्यकुलम प्राप आप लिख लकार प्रथम से प्र आप प्राप प्राप्त कर गया पहुंच गया गुरुकुल में पहुंच गया जवाब सत्यकाम आचार्यकुलम प्राप प्रकृष्ट आप प्राप आचार्यकुल पहुंच गया तम आचार्य अविदश जब उस सत्यकां जब पहुंच गया उस सत्यकां को आचार्य ने कहा अधिक वादा लिख ला यहां मददातु है लिख लता तम आचार्यो अब वादा उस सत्य काम को आचार्य ने कहा सत्यकाम ऐसा संबोधन करके कहा काम ऐसा संबोधन करके कहा उत्तर दिया भगवान प्रतिश्राव हे भगवान उसने भी ऐसे उत्तर दिया भगवान ऐसा प्रतिश्राव ऐसे प्रत्युत्तर दिया गुरु जी सुनाया ऐसा शब्द सुनाया कहा आश्रम कहते है स एवं ब्रह्मविद सन इस प्रकार से चारों के द्वारा उपदिष्ट होकर के वायु और अग्नि हंस मधु माने आदित्य और प्राण इनके द्वारा उपदिष्ट हो गया ब्रह्म का उपदेश एक एक ने चार चार पांच विशेष ब्रह्म का उपदेश किया अच्छा। एवं स माने वो जो सत्यगाम जावल है एवं इस प्रकार ब्रह्मविद सन और ब्रह्मविता होता हुआ ब्रह्मविता होता हुआ मान कार्य ब्रह्म का व्यक्ता हो गया बता हुआ। प्राप प्राप्त बन आचार्य गुरु गुरुकुल आचार्य अभिवादन उस विवाद को आचार्य ने कहा सत्यकाम ऐसा संबोधन करके कहा संबोधन में पीड़ित कर रखा है ऐसा पूछा उत्तर देता है भगवान प्रतिशत भगवान ऐसा उत्तर दिया मंत्र है। इति, स अन्े मनुष्यभ्य प्रति्ये भगवास्वे काूया ब्रह्म्यषी को इति। अन्य मनुष्येभ्य प्रतिजग्ञे भगवास्वे कामे गुरूया गुरुजी ने कहा ब्रह्मविदीव में स्वमेभाषी ब्रह्मवित्ता जैसे लगे भाई ऐसे प्रतीत क्यों ब्रह्मविदीव ब्रह्मवित्ता जैसा इवन लगा के बोला जैसे ब्रह्मविद्ता होते हैं उसी प्रकार लग रहे ऐसा कहा ब्रह्मबिद इब हे सौम्या हे प्रियदर्शन ब्रह्मविद इब भाई भाषी क्या ब्रह्मदत्ता जैसे लग रहे हो को नु क्वा अनुशासन किसने तुमको उपदेश किया ये पूछा गुरु जी ने यह किसने किया उपदेश किसने किया ब्रह्म का उपदेश किसने किया ऐसा गुरु जी ने कहा तो उत्तर दिया कि अन्य मनुष्यभ्य इतिहा प्रति एक प्रत्युत्तर दिया सत्यकाम ने कहा मनुष्य से मनुष्य से अतिरिक्त तो व्यक्ति ने उपदेश दिया मनुष्य ने नहीं किया मनुष्य हैदित्य प्राण ये मनुष्य से अतिरिक्त तो थे।, तो थे।, थे अन्य मनुष्यभ्य प्रतिज्ञा किया ऐसे प्रतिज्ञा करके कहा उत्तर दिया गुरु जी को मनुष्य से इतर भी मेरे को उपदेश दिया मनुष्य ने नहीं फिर आगे कहा भगवान तो एवमे कामे प्रिया भगवान आप न भगवान है नदे प्रसाद लगा है भगवान आप आप भगवान किंतु आप ही मे कामे प्रिया मम इच्छायाम मेरी इच्छा है आप मेरे उपदेश करें गो उपदेश मुझे मिला है फिर भी मेरी इच्छा है आप मेरे उपदेश करें ऐसा उत्तर दिया सत्य काम ने कहा भगवान आप ये ही मे काम काम मानी इच्छा मेरी इच्छा में मेरी ऐसी इच्छा है मेरी इच्छा है आप मेरे को उपदेश करें ब्रह्म काम कैसा कहा भाष्य में कहते हैं ब्रह्मविद एवे सौम्य भाष्य गुरु ने कहा यह सौम्य ब्रह्मव्यता जैसे लगते हो लग जाता क्यों ब्रह्मवेदता का ये चार पैसा बोताए है कहते हैं प्रसन्न इंद्रिय ब्रह्मवेत्ता कभी रोता नहीं होगा इंद्रिय प्रसन्न होंगे मिथ्या संसार के लिए क्या रोना हो अगर ब्रह्मवेत्ता वास्तव में है तो क्यों रोएगा संसार मिथ्या है उसकी दृष्टि में रोएगा ब्रह्मवेद्या का, ब्रह्म का लक्षण चार यहां देते हैं प्रसन्न इंद्रिय एक तो है प्रसन्न है इंद्रिय जिसके इंद्रिय कभी दुखी नहीं होंगे ब्रह्मव्यता का एक लक्षण दूसरा होगा प्रहसित वाला मुख प्रसन्न होगा हंसता हुआ होगा मर जाता हुआ मुख नहीं होगा उसका और निश्चिंत चिंता रहित होगा कोई चिंता नहीं ब्रह्मदत्ता का लक्षण है चतुर्थ है कृतार्था कृतम अर्थम मान प्रयोजन ये ना जो करना था कर लिया ऐसी स्थिति में हो जाता है वो कर्तव्य नहीं उसके लिए कर्तव्य मानता ही नहीं कोई कर्तव्य है ना जो करना था कर लिया आत्मज्ञान होने के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं ब्रह्मविद भगवती है ब्रह्मवेदा ऐसा होता है चार लक्षण से युक्त होता है ब्रह्मवेता में चार धर्म चार लक्षण होते हैं चार गुण होते हैं प्रसन्न इंद्रिय प्रहसन निश्चिंता कृतार्थ ये चार लक्षण ब्रह्मवेदता का है तुम्हारे में भी ऐसे दिख रहा है कहना चाहते हैं गुरु जी इसलिए लग रहा अतः ये लक्षण तुम्हारे में घट है अतः आचार्यो ब्रह्मविद भाषी अथा आचार्य इसलिए आचार्य ने कहा ब्रह्मविद कौन थी को वाच ऐसे आचार्य ब्रह्मविद जैसे लगते हो किसने तुमको उपदेश किया ऐसा तर्क करते हुए आचार्य ने कहा ब्रह्मविदता जैसे लग रहे हो ब्रह्मविद्ता में चार लक्षण होते हैं वो लक्षण तुम्हारे में दिख रहे हैं तो ब्रह्मविद्ता जैसे लग रहे हो किसने उपदेश किया ऐसा आचार्य ने कहा धन्यवाद माना कस्वान अनुशासन थी तुम्हें किसने शासन किया उपदेश किया ब्रह्म का उपदेश किसने किया ऐसा गुरुजी ने पूछा सच आहो तो सत्यकाम जावल करता है सत्यकाम हो सच आह सत्यकाम हो सत्यकाम ने कहा सत्यकाम करता है अन्य मनुष्यभ्या गुरुदेव मनुष्यों ने नहीं किया मनुष्य से इतर ने किया है मेरे को उपदेश अन्य मनुष्यभ्या कहा मनुष्य से अन्य ने किया देवता मान अनुशिष्ट वक्त यह अर्थ है देवताओं ने मेरे को अनुशासन किया उपदेश दिया चारों देवता थे देवता माम अनुशिष्ट व्यक्त्य है देवताओं ने मेरे को अनुशासन किया किया ऐसा उत्तर दिया और भी बोलता है सत्यकाम जावल का कहना है कोन्यो भव शिष्य मां मनुष्य साम अनुशासित तो सहे का ये प्राय अभिप्राय उसका यह है अंड कौन इतना साहस कर सकेगा आपका शिष्य मुझे आप जैसे कि शिष्य मैं मेरे को उपदेश कर दे कोई हिम्मत किसी नहीं कर सकता कोई मनुष्य नहीं कर सकता यही अभिप्राय उसका माना अन्य मनुष्यभ्य कहने का मतलब यह है मनुष्य ऐसा कोई दुस्साहस नहीं कर सकता आपके शिष्य को उपदेश करे कोई मैं आपका शिष्य हूं इसलिए अन्य मनुष्य मनुष्यभ्य कहा एक आना चाहते है को अन्य भगत शिष्य कौन अन्य व्यक्ति कौन आपका जो शिष्य मैं माम मां को अन्य मनुष्य कौन अन्य मनुष्य मनुष्य होता हुआ अनुस अनुशासित हो उत्साहित अनुशासन करने के लिए उत्साहित हो सके कोई दुस्साहस कौन करे कोई नहीं कर सकता तो आपके साफ के डर नहीं होगा क्या आप साफ उस पर ऐसा इसलिए अतो अन्य मनुष्य व्यय थी प्रदय के प्रतिक्रा निकाल इसलिए कहा मनुष्य से इतर ने मेरे को उपदेश दिया एक प्रतिज्ञा थी उसकी फिर आगे सत्यकाम जावाद ने कहा भगवान देव में काम है मम इच्छा है मेरी इच्छा है मेरी इच्छा में उपदेश करें मेरे भगवान सुव में काम है मेरे काम में इच्छा मेरे मेरी कामना है इच्छा है इच्छा में आप एवं याद आप ही पूरी उपदेश करें किम अन्यायेगा नाहम तलगड़ाए अन्य के बारे कहा उपदेश से क्या लेना देना है मैं उसको महत्व नहीं देता महत्वपूर्ण नहीं समझता अन्य के उपदेश आपका उपदेश मुझे लियो चाहिए किम अन्याय रूपते अन्य व्यक्ति ने जो कहा था उससे कोई लेन देन नहीं बुझे ना हम तदगणयान में उसको गिनता ही नहीं अन्य उन्हें कहा महत्व नहीं रखता मेरे लिए उपदेश अन्य आपका जो उपदेश होगा वही मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा आप मेरे को उपदेश करें ऐसा सत्य काम ने कहा ठीक में कहते हैं ब्रह्मविद इव भाषी इति की त्रिशो ब्रह्मविद इति अपेक्षा है कहा ब्रह्मविद जैसे लगते हो सौम्य ब्रह्मविद इव भाषी सौम्य ऐसा कहा तो ब्रह्मविदता का लक्षण क्या हो सकता ब्रह्मव्यता जैसे लग रहा हो कह रहे हैं तो ब्रह्मव्यता कैसा होता है ये सं अपेक्षा होगी जानने की ब्रह्मविद इव भाषी आचार्य ने ऐसा कहा ब्रह्मविद्ता जैसे लगते हो जब कहा इव लगा के बोला तुम तो ब्रह्मव्यता ने ब्रह्मविता जैसे तो किसविद्ध ब्रह्मविता कैसा होता है एक प्रश्न उठेगा एक अपेक्षा होगी जिज्ञासा होगी उसके उत्तर में कहा ब्रह्मविता का चार लक्षण होता है प्रसन्न इंद्रिय हमेशा इंद्रिय प्रसन्न होगा रोता हुआ नहीं होगा ऐसा प्रसन्न न इंद्रिया क्या जाना है मिथ्या को मिथ्या गया तो क्या गया जब मिथ्या मान लिया कोई काम का नहीं है वस्तु ही नहीं है जिसकी सत्ता नहीं है उसके लिए क्या रोना है उसकी दृष्टि ऐसी होगी जब वस्तु ही नहीं जब आचारो मन विकारो नाम रे सत्य में पहुंचा हुआ है जब कारण को ही सत्य मान करके कार्य को मिथ्या करके सिद्ध करके बैठा हुआ है खाली बाणी से नहीं मन से पूर्ण रूप से समर्थन करके बैठा हुआ है तो उसके क्या किसके लिए रहेगा वो प्रसन्न यह एक दूसरा होगा प्रहसित प्रहर्षित बना हमेशा मुस्कुराहट होगा मुख रोता हुआ नहीं होगा गुर्जा हुआ नहीं होगा निश्चिंत रहेगा क्या चिंता कोई तो विषय ही नहीं कुछ भी नहीं किसकी नहीं चिंता करे चौथा होगा कृतार्थ कृतम अर्थम अर्थों माने प्रयोजन भी है जिसने प्रयोजन सिद्ध कर लिया अब कोई प्रयोजन नहीं बाकी नहीं गया ऐसा चार लक्षण होते हैं प्रमितता में एक ठीक है कहते सत्यकाम से अपनी तुम अथ चल रहा इसलिए अतः भाष्य में आया सत्यकाम में भी वो लक्षण है इसलिए कहा प्रमवता जैसे लगते होकर के आचार्य का अतः सत्य काम से भाषा में जो अत सब्दाल रही है सत्यकाम में भी वही लक्षण है।, है इसलिए गुरुजी ने कहा और सत्यकाम बोलता है माम मचार्यों अविज्ञा मिष्य गुरुजी कहते हैं माम तद आचार्यम अभिज्ञा मत्शिष्यम ताम को अन्यो मनुष्य मच्छापाद अभित शिष्यत्व आराय अनुशासन कृतवा अनुशासना ब्रह्मविद्या जाता इतनी साक्षेपम प्रक्षते आक्षेप के साथ गुरु जी पूछते हैं क्या पूछते हैं माम तद तो तो आचार्य अभिज्ञा मैं तुम्हारे आचार्य हूं मेरे ऊपर अवहेलना करके किसने तुम्हें उपदेश दिया ब्रह्मविद्य जैसे लगते हो हमने तो अभी उपदेश दिया नहीं तुमको तो उपदेश सामने किया नहीं है ब्रह्मलता जैसे लग रहे हो तो मुझे तुम्हारे मैं गुरुजी बैठा हुआ मेरे को अवहेलना करके किसने उपदेश किया तुम्हारे तो गुरु जी का है। माम तुम तो आचार्यम मैं तुम्हारे आचार्य हूं अविज्ञान अवहेलना करके तिरस्कार करके मत शिष्यम मेरे शिष्य तुम वो तुमको तुम्हें, तुम्हें।, तुम्हें। को कौन अन्यो मनुष्य कौन अन्य मनुष्य ऐसे उपदेश किया मत छापा अभी तो मेरे साफ से डर नहीं क्या उसको अभी तक भीत नहीं है और डर नहीं है उसको मेरे हिसाब से निडर होकर के अभय होकर के शिष्य रहा है तुम्हें शिष्य रूप से ग्रहण करके अनुशासन कर द्वारा किसने उपदेश दिया तुम्हें आ, ये गुरुजी पूछ सकते हैं कृद्धान अनुशासना ब्रह्मविद्या जाता है ये अनुशासन जिसके अनुशासन से जिसके उपदेश से तुम्हारी विद्या आ गई है कौन है वो व्यक्ति यदि साक्षेपम प्रसिंह आक्षेप के साथ पूछते को नहा एक कहा अनुशास इसका तात्पर्य है कस्वाम इत्यादि भाषा ने जो कहा था कस्वाम अनुशास किसने तुम्हें अनुशासन किया मेरे साहब का डर नहीं है उसको मैं तुम्हारे गुरु हूं और मेरे शिष्य को मेरे मुझे तिरस्कार करने उपदेश करने वाला कौन है वो क्यों तुम्हारे में प्रवृत्ति दिख रही है ऐसा गुरु जी आक्षेप साथ पूछा उत्तर दिया कि अन्य मनुष्यभ्य इतनी प्रतिज्ञा यही है उत्तर गुरुदेव मनुष्य ने नहीं किया यही उत्तर देना है इसने कहा उत्तर में कहा मनुष्यभ्य सकाशात अन्य माम अनुशिष्टवंत इति सामान्य प्रतिज्ञा दिवज गई पहले तो कहा मनुष्यभ्य अन्य माम अनुशिष्टवंत मनुष्य से इतर ने मेरे को उपदेश किया ऐसा उत्तर दिया यह सामान्य प्रतिज्ञा थी उसका आगे विभाग करके कहा क्या कहा विशेष उसे बता दिया उसको क्या बताया देवता माम अनुशिष्ट देवताओं ने मेरे उपदेश दिया ऐसा सत्य काम ने बताया ठीक काम कहते हैं देवता नाम एवं उपदेष तत्व व्यति द्वारा विसरे देवता का ही उपदेश है यहां इसको व्यतिरिक दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं विस्तार करते हैं व्यति दृष्टान्त देंगे क्या दृष्टांत दिया को अन्य इत्यादि कहा को अन्यो भगवत शिष्य मनुष्य सं अनुशासित तो उत्साह का आपका शिष्य मुझको कि कौन अन्य व्यक्ति उपदेश देने के लिए दुस्साहस कर सके तो नहीं कर सकता अन्य मनुष्य नहीं कर सकता देवताओं देवता ने किया उपदेश ऐसा कहा प्रतिज्ञा निगम यदि जो प्रतिज्ञा की था देवताओं होने की उसी का कथा अत इत्यादि कहा तो अन्य मनुष्य व्यक्ति है प्रतिज्ञा की एक किया मनुष्य से इतर ने ही मेरे को उपदेश दिया है ऐसा प्रतिज्ञा की कहा आगे हाँ मायातरी ईदानीम न किंचित अस्थि कर् तव कर्तव्य शुरू जी कह सकते हैं फिर मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा उपदेश तो दूसरे से मिली गया तुमको तुम तुम। अब मेरे द्वारा क्या कर्तव्य तुम्हारा मुझे कुछ कार्य नहीं तुम्हारे वो ऊपर ये गुरु पूछ सकते हैं मया इदानी ये समय मेरे द्वारा न किंचित अस्तव कर्तव्य तुम। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं ऐसे गुरु की शंका होगी तो उसके उत्तर में वो कहता है सत्यकाम बोलता है इस शंका को दारण करता है रोकता है भगवान शु एव्य कामेव इच्छा याद किम अन्य उपे नाम आप मेरे को मेरी इच्छा है आप उपदेश करें और दूसरे के द्वारा उपदेश को मैं गिनता नहीं हूं मैं उसको समर्थन नहीं करता हूं दूसरे को उपदेश को नहीं मानता हूं आप मुझे उपदेश करो क्यों अगले में आएगा मैं दूसरे को क्यों नहीं मानता श्रुतम एक भगवत आचार्य धैर्य विद्या सा साधिष्टम प्राप्त होगा गुरु जी के द्वारा ही प्राप्त विद्या जो होगी वो हो। साधुतर साधुतम हो जाती है ऐसा आया है इसलिए अन्य के उपदेश को अपने मानता नहीं आप ही उपदेश में आपने मुझे उपनय संस्कार किया है आपने विभु किया तो आप ही के द्वारा मुझे उपदेश होना चाहिए ऐसा अगले में कहा जा रहा है यही है ये मेरी इच्छा है क्या तात्पर्य आगे मंत्र है श्रुतम हे बे भगवत त्रिषेभ्य आचार्य द्व विद्यां प्राप्ती कस्मेत उवाच अत्रंचन वियाएति्य भगवत्भ्य आचार्या विद्यामदीती तस्म हरतद उवाच अत्रुत हि यस्मा का श्रुत मैंने सुना है मैंने ऐसा सुना है कि भगवत दृश्य आप जैसे महापुरुष से मैंने सुना है जैसे आप हैं ऐसे लोगों से मैंने सुना है आप भगवत दृश्य मैंने आपके समान जैसे लोग होंगे उनसे मैंने ऐसी बातें सुनी है क्या आचार्य एवं विद्या विदिता साधिष्ठम आचार्य एवं विदिता विद्या आचार्य से ही जो जानी गई विद्या है वो साधिष्टम प्राप्त अतिशयन साधु साधिष्टम स्टम प्रत्य लगा हुआ है साधु साधुतर जैसा होता है साधुतम जो होगा साधुतम के सामने साधुष्ट बना रखा है साधु शब्द से स्टम प्रत्यय करके साधु का उपहार का तेज सूत्र से लुप्त किया है साधु अतिशय साधु शोभनीय अतिशय सोवनीय होती है क्यों अपने आप पढ़ेगा यदि दे। देखो शब्द दो प्रकार के होते हैं कोई शब्द एकार्थक होता है कोई अनेकार्थक होता है शब्द एक होगा अनेक जगह में प्रयोग होगा जैसे हरी शब्द भगवान का नाम है हरी शब्द सिंगर का भी नाम है कई जगह प्रयोग होता है तो एक शब्द में तो व्याकरण आदि के माध्यम से अर्थ घटा लेगा चलो जैसा भी कर लेगा निकाल लेगा जो अनेकार्थक शब्द आने पर संशय हो जाएगा उसको ये अर्थ करना है कि अर्थ करना है ऐसी स्थिति होगी अगर गुरुमुख से पढ़ा होगा सुना होगा उसको निश्चय है गुरु जी ने जो पता उसको पकड़ के बैठा हुआ है निर्भीक होकर के बोल सकता है ये कहना चाहते हैं श्रुतम ही मान ममल श्रुतम एवं मेरे कर्ण गोचर में बातें सुनी है मैंने सुना है कि भगवत ऋषि आप जैसे व्यक्तियों से मैंने सुना है क्या सुना है आचार्याध एवं विद्या विधिता सारिष्टम प्राप्त आचार्य के द्वारा ही जो प्राप्त विद्या है जानी गई विद्या अत्यंत शोभरीय प्राप्त होती साधु अत्यंत शोभनीय प्राप्त होती है या लुंग लगा का प्रयोग किया है किंतु तो प्राप्त होती है लट का है संदेशी काला नियमत ऐसा सूत्र है में काल का नियम नहीं होता लट के जगह में लुंग लगा का प्रयोग कर रखा है तस्मई हाँ एक बात है जब निका ने कहा मैं आपसे आप जैसे व्यक्ति से सुना हूँ कि गुरुमुख से ही सुनी हुई विद्या अत्यंत शोभनीय होती है करके सुना ऐसा कहा इसलिए मैं आप मेरी इच्छा है आपसे मैं सुनना जानना चाहता हूं कहा तो गुरु जी कहते हैं एतदेव है जो इन चारों ने जो बताया उपदेश इसी उपदेश को गुरु जी ने भी किया भिन्न उपदेश नहीं किया जो वायु और अग्नि आदित्य और प्राण ने जो उपदेश किया था ब्रह्मा का जो उपदेश किया एत एव उपवास गुरु ने भी इसी को उपदेश किया अन्य उपदेश नहीं किया तो यहां से हटकर के स्तुति हम लोगों अंतर नकिंजन भी आए थी नकिंजन भी आए थी ऐसा बोलती है स्मृति बोलती है इस विषय में कुछ भी विगत नहीं हुआ छोटा नहीं है यह उपदेश पूर्ण है किंचन बी आया इण तो धातु में लीट लगा प्रथम विषय में ई आया होता है बी उपसर्ग गए बी आया बना है विरुद्ध गया नहीं है उपदेश सही है ये जो चारों ने उपदेश किया ये सही उपदेश है दो बार कहा इस उपासना की समाप्ति के लिए दो बार बताया कहा टीका से देखें ठीक में कहते हैं ये तो सब भगवान एवं प्रमुद विद्या ये हेतु से भी आप ही मेरे लिए विद्या को बताएं मैंने उपदेश करें सत्यकाम ने कहा क्यों केनचार किंच मेरे पूर्व मंत्र में कहा था मेरी इच्छा है आप ही उपदेश करें ऐसे कहा था उसका किंचतम की दूसरी बात यह है मैंने सुना है वो बोलता है श्रोतम भी अस्माप ममो विद्यते मेरे कारण वो में विद्यमान है शब्द विद्यमान तो है मैंने सुना है क्या सुना है विद्यते मैंने सुना है ये अशिन अर्थ इस विषय में मैंने विद्या किससे होनी चाहिए किससे ली हुई विद्या फलवती होती है फलशाली होती है? मैंने इस विषय में सुना अब जैसे लोगों से सुना है अस्मिन अर्थे भगवत आपके समान जो व्यक्ति हैं आप जैसे पूज्य हैं वैसे पूज्य व्यक्तियों के द्वारा पूज्यतम व्यक्तियों के द्वारा भगवत त्रिशभ्य भगवत आपके समान जो व्यक्ति हैं माने भगवत समेत दृश्य समान आपके समान जो व्यक्ति हैं आपके समकक्ष जो होंगे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मैंने सुना है क्या ऋषिभ्य ऐसे ऋषियों से सुना ऐसे ऋषियों से सुना है क्या सुना है तो आचार्य दैव विद्यावता साधिष्टम साधु तमत्वम प्राप्त ऐसा सुना है आचार्य के द्वारा ही जो जानी गई विद्या है सब वही सफल होती है साधि साधु अत्यंत साधु मान शोभनीय होती है साधिष्टम मान साधु तमत्वम यह होती है अत्यंत साधुतम अत्यंत साधु होती है शोभन होती है प्रापक वही प्राप्त होती है लोग लता है किंतु प्राप्त होती करना लट करना अर्थात समझ शिकाला नियम आपके भेद है, है। इसलिए प्राप्त करके लुम प्रकार का प्रयोग कर दिया उसका अर्थ प्राप्त होगा ये भाष्य का प्राप्त का अर्थात प्राप्त होती अतो भगवान एवं पूजा आती आप ही मुझे उपदेश करें सत्यकाम जावल करता है भगवान अतो इस हेतु से के गुरु जी से प्राप्त विद्या सफल होती है फल के सहित होती है इसलिए आप ही मुझे उपदेश करें यह कहा तो भगवान एवं कुरिया आप ही मुझे उपदेश करें इधते ऐसा कहने पर आचार्य प्रत गुरु जी ने कहा हरिध्रुव आचार्य है उन्होंने कहा तस्वीर उस सत्यपुम जावाल के लिए गुरु ने कहा तामेव देवता ही उगता विद्या जो देवताओं ने जो विद्या के उपदेश किया है चारों ने जैसे जैसे किया वैसे को कहा अन्य ने कहा दूसरे उपदेश दूसरे उद्देश्य ने किया वही उद्देश्य किया कहा तामे देवता ही रोकता विद्या देवताओं ने जिस विद्या की पास, की उपासना बताई थी वही उसी विद्या को बताई गुरु ने भी कहा अत्र न किंचन षोड़श कल विद्याम किंचित एक नियाय निकतम यह अर्थ होगा इसमें सोलह कला वाली जो विद्या है चार चार कला एक एक पाठ में चार चार कला है मिलकर के सोलह कला वाली विद्या है यह कला है ऐसी विद्या अत्र इस विद्या में अत्रह तो अत्रकार का है इस विद्या में यह षोल काला वाली जो विद्या है इसमें अतः न केंचना षोड़ विद्या षोड़ कला वाली जो विद्या है इस विद्या में न के माने किंचित एक देश मात्र मतमी कुछ भी एक कोना भी कुछ भी निय निकतम कुछ भी त्रुटि नहीं है इसमें विगत नहीं है त्रुटि नहीं है संपूर्ण है विद्या ऐसा उपदेश दूर अभ्यास विद्या परिसमाप्ति अर्थात दो बार कहा नकेंचित केन्दर व्याय ब्याय दि दो बार कहा इस उपासना की समाप्ति के लिए है, का है। तबेब कारण दर्शाई थी आप ही मुझे बताइए विद्या को बताया था उसमें कारण बताते हैं क्या कारण है तो मैंने सुना है आप जैसे व्यक्तियों से कारण बताता है एक श्रुतम ही मैं जस्मित एवं अश्विन भगवत श्रुत इत्यादि कहा मैंने आप जैसे लोगों से सुना है कि आचार्य के द्वारा ही प्राप्त विद्या फलशानी होती है ऐसा सुना है। इसलिए मेरे आचार्य आप हैं तो आप मुझे उपदेश करें मेरी इच्छा है ऐसा सत्यताओं ने कहा यह कहा अस्विन अर्थे आचार्य देव विद्या श्रोतव्या लक्षण है अस्विन अर्थे भाष्य में है इस विषय में तो अस्विंद का अर्थ क्या करना आचार्य देव विद्या श्रोतव्या ये अर्थ होगा इस विषय में यही है आचार्य के द्वारा ही ज्ञान का उपदेश लेना चाहिए विद्या होती है इस लक्षण में इस का इसमें असनर्थ्य आप जैसे लोगों से सुना इस विषय में श्रोता में वो विषय है जो सुना है उसी को एक विस्तार करता है आचार्या इत्यादि का आचार्य धैव विद्यासाधि साधु तमत्व प्राप्त इत्यादि क्योंकि गुरुमुख से सुनी हुई विद्या जो आचार्य से सुनी हुई विद्या होती है वही विद्या अत्यंत साजोत्तम होती थी है ठीक है विदिता माने प्राप्ता या विदिता माने प्राप्त आचार्य के द्वारा प्राप्त जो विद्या है या विदिता शब्द प्राप्त प्राप्त है आचार्य धीरा धीरे व फलवती अतः शब्द अर्थ है जो अतः है अतो प्राप्त होती के आगे अतो अतः है अतः का अर्थ है आचार्य के अधीन जो विद्या होगी धी मानी विद्या आचार्य के अधीन विद्या मनमुखी विद्या नहीं है आचार्य विद्या धीरे फलवती वही फलशाली होती वो हो विद्या धी मानी विद्या आचार्य अधीना धी एव फल फलवती आचार्य के अधीन जो धी माने विद्या है वही विद्या फलशाली होती है क्या अर्थ है यह अर्थाश का अर्थ है जो भाषण अतो प्राप्त आया था उसका अर्थ यह है विद्यारम आचार्य उगतम ये शंकाम एवकार आचार्य ने दूसरी उपासना बताई होगी देवताओं से अतिरिक्त बताई होगी गुरु जी ने अभी ये शंका होगी विद्यांतरम अन्य विद्या अन्यो विद्या विद्यार अन्य उपासना बताई होगी गुरु जी ने अन्य विद्या बताई होगी आचार्य शंकाम कार्य दी एवकार है आचार्य धे ये जो एवकार के द्वारा ये कर देते हैं क्या है तस्म एक उवाचा एक तद एव ये यवकार इस यवकार के द्वारा उस शंका का पारण कर देते हैं आचार्य ने दूसरी विद्या बताई होगी देवताओं की अपेक्षा ये इस शंका को यवकार के द्वारा रोक दे कर देते हैं कहा ये करना चाहते हैं वो जो यवकार दिया हुआ है इसके लिए वही सिद्ध होता है तमाम ऐसा आश्रम लिखा है उसी विद्या को बताइए जो देवताओं ने कहा था अन्य नहीं चारे ने बता देवतर आचार्य च चार सत्यकाय उगता हम विद्या प्रति श्रुतिर ज्ञाप है देवताओं ने और आचार्यों ने जो सत्यकाम के लिए जो कही गई विद्या है जो विद्या बताई देवता ने भी बताई आचार्य ने भी बताया सत्यकाम के बताई वही विद्या को अस्मान प्रति हम लोगों के प्रति श्रुति ज्ञाप है श्रुति हमारे ज्ञापन करती है क्या करती है अत्राधिक श्रुति का वचन है अत्र हम नके आए थे इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है ऐसा बोलती है कहा अत्र न कृंतम से कल विद्याया वाली जो विद्या इसमें किंचित एक मात्र एक देश मात्र भी एक कोना मात्र भी न्याया न विगतम कुछ भी, भी त्रुटि नहीं है यह संपूर्ण है विद्या स्तुति हमारे लिए ज्ञापन करती है कहा ठीक न विगतम विगत नहीं है किंतु पूर्ण एवं विद्या पूर्ण विद्या है ये शोस्क विद्या जो है पूर्णा है पूर्ण विद्या है एक पूर्ण विद्या बायुवादिचारे उपदेषाश विद्या बायु ने उपदेश किया और आचार्यों के उपदेश किया देवताओं ने उपदेश किया बायु आदि देवताओं ने आचार्य किया उपदेश ये विद्या पूर्ण विद्या है अपूर्ण नहीं तुष्ट अच्चित एक विज्ञानम तत्फल चवृत्त एककान फल परिणेय एक एक पाद से कृतार्थत्व अहेतुवाद इति आचार्य उपदेश से सार्थकत्व इसमें भी देवताओं के उपदेश और आचार्य के उपदेश में सार्थकता किसमें है ज्यादा कहते हैं देवताओं के उपदेश का आचार्य के, के उपदेश में ज्यादा सार्थकता है ऐसे तत् जो दो दो जगह उपदेश हुए देवताओं ने उपदेश किया बाद में आचार्य ने उसी को बताया उपदेश किया किन्तु तथा भी इसमें भी दोनों ने देखने पर पृष्ठ हम ध्यान समुच्चतम उन्होंने तो एक एक पाद का उपदेश किया है देवताओं ने किंतु गुरुजी चारों पादों का चिंतन बताएंगे देवताओं ने तो अपने एक एक पाद का कहा था और गुरुजी चारों पादों का कहेंगे एक तथा भी दोनों के उपदेश में विशेषता क्या है आचार्य के उपदेश में विशेषता है बोलना चाहते हैं देवताओं के उपदेश की अपेक्षा तथापि उन देवताओं उनके भी पाद चतुष्थ एवं ध्यान समुचितम एकम एवं विज्ञानम एक ही विज्ञान है एक ही उपासना है चारों मिलकर के ये गुरु जी का उपदेश होगा देवताओं ने तो एक एक पाद का उपदेश किया है किन्तु गुरु जी का उपदेश होगा पाद चतुष्ट ध्यान तो चारों पादों का चिंतन से समुचित समुचित एकम विज्ञान एक ही उपासना है ये गुरु जी का वाक्य होगा ये तत्फल और फल भी क्या होगा समृत्य चारों का फल एक करके उपासना फल भी एक ही होगा तत्फल से समृत्य एक विज्ञान फल परिणाम चारों का फल को एक ही मान करके एक ही उपासना का फल मानना होगा एक उपासना से कृतार्थत्व अहेतुत्व एक एक पार की उपासना करने से कृतार्थत्व तो की हेतु तो कारण नहीं बनता चारों उपासना करने पर फल मिलना है एक देवताओं ने एक एक पार तो का उपासना बताई थी तो कृतार्थ का तो हेतुत्व नहीं होता है तो एक का पाद उपासना से एक एक उपासना का कृतार्थत्व अहेतुत्व कृतार्थ का हेतु कारण नहीं बनता आचार्य उपदेश देवता आचार्य उपदेश में आचार्य उपदेश में ज्यादा विशेषता है देवताओं ने तो एक, एक पाद का उपदेश बताया एक एक पाद का ही फल बताया किंतु आचार्य चारों पादों को मिलाकर उपासना करने को बोलते हैं चारों पादों से युक्त होकर करके फल का कथन कर, करते हैं इसलिए आचार्य उपदेश में ज्यादा फल है सार्थकता ज्यादा है एक, एक देखना चाहिए बताया आगे उपकोशल विद्या कार्य ब्रह्म समुचित कारण प्रतिपासना क्योंकि प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म ऐसा शब्द आएगा प्राण ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म और कम ब्रह्म माने ईश्वर की उपासना है कारण ब्रह्म या ऐसे मंत्र में आएगा अग्नि या ऐसे उपदेश करेंगे उस उपकोशल को उपदेश ऐसा करेंगे प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इसलिए आगे ठीक से करना चाहते हैं संबंध बनाना चाहते हैं पूर्व का और इसका सब प्रपंच ब्रह्मोपासना होता प्रपंच सहित ब्रह्म का उपासना कथन किया पूर्व में प्रपंच ही मैंने चार चार को एक एक करके बताया जैसे प्रथम पार में बताया था चार दिशा ये प्रपंच में विस्तार है दूसरे पार में पृथ्वी आदि चार को बताया तीसरे पार में अग्नि आदि चार को बताया चतुर्थ पार में यहाँ प्राण आदि चार को बताया ये प्रपंच है।, है विस्तार है सब प्रपंच ब्रह्मोपासना का प्रपंच सहित ब्रह्म उपासना का कथन कर दिया इसमें ये नवम खंड में ऐसा हुआ कथन करके अब दसम खंड में विचार करना चाहते हैं कार्य ब्रह्म उपासना समुचितम कारण ब्रह्म उपासना कार्य ब्रह्म के उपासना से समुचित कारण ब्रह्म दोनों की उपासना कार्य ब्रह्म से के उपासना विशिष्ट कारण ब्रह्म की उपासना कार्य ब्रह्म वहां प्राणो ब्रह्म उपासित आएगा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खब् आएगा तो प्राण है कार्य ब्रह्म और कम ब्रह्म खन ब्रह्म वहा ईश्वर उपासना है वो इसका फल भी बताएंगे फल होगा अगिराज मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये फल होगा इसका ये ब्रह्मलोक देने वाली उपासना है ऐसे बताएंगे तो सप्रपंच ब्रह्मोपासना भुक्त प्रपंच सहित विस्तार के साथ चार पाग लगा करके ब्रह्मोपासना करके कार्य प्रभासना समुच्चतम कारण प्रभुपासना भक्तुम कार्य ब्रह्म से उपासना के समुच्चय विशिष्ट कारण प्रभुपासना कहने के लिए खंडांतरम अवतारे दसम खंड अन्य खंड दसम खंड आने वाला है चतुर्थत्या दसम खंड यह खंडांतर है इसको अवतारण कहते हैं पुनर्क में कहा पुनर्ब्रह्म विद्या प्रकारांतरण बक्षा आरव है फिर ब्रह्म विद्या को मैं प्रकारांतर से कहूंगी ऐसा श्रुति का अभिप्राय है प्रकारांतर है मैं प्रकारांतर से बताऊंगी अन्य प्रकार से जिस प्रकार से बताया उसे मैं दूसरे प्रकार से बताऊंगी यदि आरवते श्रुति आरवते श्रुति आगे आरंभ करती है खंड के आरंभ करती है कहा और गतिम चो अग्निविद्यांश दूसरी बात इस कुक के लिए गति भी बताना है अर्चिरादि मार्ग भी बताना है ये दसम घट है अर्चिरादि मार्ग से प्रमुणों की प्राप्ति होगी तो कार्य ब्रह समुचित कारण पर को उपासना करने वालों की गति बतानी है गतिम माने अर्चिराज मार्ग माने उसके अंत्येष्टि कोई करे या न करे ऐसा शब्द तस्य शब्द कुरियार या ऐसा आएगा उसके करें करे या न करे सब संबंधी कर्म को सभ्यम बोलते सब संबंधी कर्म अंत्येष्टि करे या न करे वो तो अचिरादि मार्ग से ब्रमुल भी जाएगा इस उपासक की प्रशंसा ऐसी आएगी ये बातें आएगी गति गति भी बतलानी है अचिरादि मार्गों के द्वारा ब्रमुल की प्राप्ति बतानी है और तदविद अग्निविद्या उपासक के लिए गति बतानी है और अग्निविद्या का भी यहां विस्तार होगा पहले तो तीनों अग्नि मिल करके एक साथ बोलेंगे उपदेश करेंगे तीनों अग्नि उपकोशल के लिए माने गृहस्थ के घर में तीन अग्नि हुआ करते हैं करते थे आज तो नहीं है एक होता था गारेपत्य अग्नि जिसको अग्निहोत्र के आहुति शाम सुबह दो आहुति सुबह दो अहुति शाम डाला जाता गारिपत्य अग्नि कहते हैं मानी वो विवाहित व्यक्ति कर सकता है विधूर नहीं कर सकता पत्नी मरने के बाद नहीं कर सकता अविवाहित नहीं कर सकता वो गारीपत्य अग्नि जिसमें होता की आहुति दो दो दो आहुति सांसू को डाली जाती है दूसरा एक आह्वानी अग्नि तो नैमित्तिक कार्य के लिए अग्नि ये तो नित्य अग्नि है नित्य आवन होना है या शाम सु कर्म नैमित्तिक कर्म नैमित्तिक कर्म संबंधी अग्नि वह आह्वानी अग्नि है दूसरा कुंड होता था अग्नि कुंड दूसरा होता था और तीसरा होता था कि अनुआार्य पतन अग्नि प्रतिदिन भोजन पकाने वाली अग्नि जो अतिथि सेवा आदि होनी है भोजन पका करके बनी वस्व होना है अतिथि सेवा होनी है ऐसे भोजन नहीं जिसको दक्ष दक्ष भी कहते हैं माने मा अपने घर के दक्षिण दिशा में चूल्हा होता था इसलिए दक्षिण आदमी भी कहते हैं उसको अनुहार तीन प्रकार का आदमी गृहस्थ के घर में होते थे तीन कुंदी होती थी यहाँ आगे चर्चा आएंगे उनको तीनों अग्नि मिल करके एको उपासना बताएंगे प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खी अपने अपने विषय में भी एक एक उपासना बताएंगे अग्नि चार प्रति अग्नि भी उसको उपदेश करेगा मेरा स्वरूप यह है मेरा ये चार रूप है ऐसे बताएगा इस प्रकार आहवली अग्नि भी ऐसे बताएंगे और अनुहार्यपत अग्नि ऐसे बताएगा ये कहा ये सब बातें बतानी है माने पुनर्ब्रह्म विद्या प्रकारांतरण भक्षण के आरभते और कार्य ब्रह्म की उपासना तो बता दी गई अब कार्य ब्रह्म समुचित कारण ब्रह्म की उपासना बतलानी है इसके लिए फिर प्रकारांतर से श्रुति आरंभ करती है उपासना की किंतु ये उपासना में गति भी बताएंगे गति के, के अरिद्रादी मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंच रहा है यह गति भी बताएंगे उपासक को तीसरी बात अग्निविद्यांश अग्निविद्या अपने -पने -पने अपने विद्या प्रत्येक अग्नि अपने अपने स्वरूप का कथन करेंगे उपासना बताएंगे पहले मेल उपासना करेंगे उसका फल तो ब्रम्हलोक की प्राप्ति होगी और अगले विद्यार्थी कहना है अग्नि उपासना ये भी यहाँ दसाना तो इस प्रकार में आख्यायिका आख्याय का आख्या पूर्व में जैसे कहानी थे सत्यकान जावाल अपने माँ से पूछता है मेरा गोत्र क्या है मुझे गुरुकुल में पट में पढ़ाई के लिए जाना है ऐसा माता कहते भाई तुम्हारे घर में बहुत सारे अतिथि आते थे उनकी सेवा में लगी रही जमाने में तुम्हारे पिताजी चले गए मैं गोत्र पूछना भूल गई हाँ। इतना मैं जानती हूं मेरा नाम जवाला है तुम्हारा नाम सत्यकाम है गुरु जी पूछे बोलते तो गुरु जी के पास जाता है हरिद्रुमथ के पास सत्यकाम पहुंचा गुरुजी ने पूछा कि कौन से गोत्र वाले तुम तो हो तो कहा कि गोत्र तो ये स्थिति है मैंने माता को पूछा था उन्होंने ऐसा कहा तो गुरु ने सोचा कि ये ब्राह्मण छोड़कर अन्य नहीं हो सकता ऐसे सत्य बोलने वाला तो उन्होंने उभनय संस्कार किया और गायों को पकड़ाई कहानी सुनाई जैसे कहानी है वैसे कहानी आगे भी आएगा उपकौशल और यही सत्यकाम जावल गुरुजी होंगे आपके बात और उपकौशल उसका शिष्य होंगे ऐसे आना है तो आख्यायिका पुरोध आख्याय का इसलिए कि पहली जैसा ही है श्रद्धा तपस्व ब्रह्म विद्या जैसे सत्यकाम में श्रद्धा और तप ब्रह्म विद्या का साधन दिखाया इसी प्रकार उपकौशल में भी यही दिखना है कहानी के माध्यम से समझ रहा है श्रद्धा और तप जिसके पास श्रद्धा हो दूसरी बात इंद्रिय समय आदि रूप तप हो ब्रह्म विद्या तो उसी को प्राप्त होनी है ये यही कहानी का तात्पर्य होगा आख्यायेगा पूर्ववत जैसे पूर्व में था कहानी का तात्पर्य तो श्रद्धा तप ब्रह्म विद्या तो के साधन ये दिखाना था इसी प्रकार यहां भी पूर्ववत पूर्व खंड के समान श्रद्धा तपसोर ब्रह्म विद्या साधन प्रदर्शन श्रद्धा और तपजोर ये दोनों होते हैं कि ब्रह्म विद्या के साधन है तब जिस व्यक्ति में प्रविद्या प्राप्त होगी इसके लिए कहा ठीक है ना केवल ब्रह्म विद्या के तत् सत्वा गत्यादि केवल ब्रह्म विद्या का ही कथन नहीं होना है आगे गठखंड क्यों उसका अंग है उसका अंग होने से गति आदि भी बतानी है उसका ब्रम विद्या का जो फल भोगने के लिए ब्रह्मलोक जाना है तो अचिरादि मार्गों के कथन होना है खाली ब्रह्म विद्या का ही कथन नहीं ना केवल हम ब्रह्म विद्या केवल ब्रह्म विद्या नहीं करेगी आगे किंतु तत्व का अंग है कौन गति आदि भी उसी का अंग है।, है और अग्निविद्या बतलाना गति का पूर्ववध बोल दिया आख्याय का क्यों यहाँ भी कहानी आनी है जैसे पहले खंड में कहानी वैसे कहानी आएगी यहां भी तो कहानी क्यों कहा पूर्ववत यथा पूर्वस्पर खंडे श्रद्धा तपसो ब्रह्म ब्रह्मोपासना अंगत्व प्रदर्शन आख्यायिका यदि जैसे पूर्व खंड में नवम खंड में श्रद्धा और तप को दोनों को ब्रह्म उपासना का अंग दिखाया अंगत्व प्रदर्शन आय आख्यायिका ब्रह्म माने ब्रह्म ब्रह्म के उपासना का अंग दिखाने के लिए आख्यायिका ऐसा कहा था पूर्व में तद्व तो यहां भी वैसा ही है कोई श्रद्धा और तप ब्रह्मोपासना का अंग होते हैं श्रद्धा तप में हो तो ब्रह्मोपासना नहीं कर सकता व्यक्ति ये कहानी के लिए है कहा। आगे मंत्र उपकोशलोह कामलायन सत्यतामे जाले ब्रह्मचरीवास तरह द्वाद वर्षा अवीन परचकार सस्म अशिना सवर्तयन उपकोशलो हई काम सत्यनाश द्वाद वर्षापरचता तंभ स्व न समर्त उपकोशल प्रसिद्ध है हवाई प्रसिद्धि दिखाने लिया हवाई तो निपात लगा दिया अब लगा है प्रसिद्ध है उपकोसल नाम का ऋषि है बालक है सत्य वो तो कमल के संतान इसलिए कामलायना कमल ऋषि के संतान है इसलिए कामलाय न कह दिया फक प्रत्येक लगा के नड़ा दी गए फक कामलाय उपकोशल नाम है और कमल के संतान उनसे कामलायन सत्यकाम सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्म वास सत्यकाम जावाल जो पूर्व खंड वाले हैं जिनको देवताओं से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई इनको भी देवताओं से होनी है अग्नि के द्वारा तो होनी है तो सत्यकाम सत्यका जावाले सत्यकाम जावाल के हां ब्रह्मचर उ वास किया विद्याध्याय के लिए विद्याध्यन तो कराया क्या किया तस्थ द्वादशी अग्नि परिचय उन गुरु जी तो आचार्य है तस्वी आचार्य से सत्यंत जावाद उसके यहाँ द्वादश बारह साल तक उस उपकोशल में अग्नि परिचर अग्नि की सेवा की ब्रह्मचारी है अग्नि की सेवा की पूरी यहाँ अग्नि की सेवा की तरह द्वादश वर्ष तस्वण आचार्य से उस आचार्य द्वाद वर्षा बारह साल तक बारह वर्ष तक